तो आप सभी की तरफ से कामिनी जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत अच्छा और चूंकि मधुबन में हूँ बाबा के बाबा के साथ साथ हूँ तो खुशहाल हूँ <laughs> और चाल भी फरिश्तों की है बिल्कुल कैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें आना हुआ थोड़ा सा बताइए हमें ब्रह्मा में आना भी एक मैं सोची संयोग ही था यानी जी, जी, जी, मेरे युगल शुरू में ज्ञान में आए थे शुरुआत थी और उन्होंने ही मुझे ज्ञान में लाया पहले तो जब मैं ब्रह्म के बारे में पता की और अपने मिस्टर के बदलते आदतों को परिवर्तन उनके जीवन में देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ वो व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ों को जो सवेरे कभी नहाते नहीं थे <laughs> वो पजामा कुर्ता पहन के सवेरे से नहा के क्लास में जा रहे हैं और रेगुलर जा रहे हैं तो मुझे <laughs> बड़ा आश्चर्य होता था और पता चला <laughs> कि वहाँ पर केवल महिलाएं होती हैं नारी जाती ही संचालित करती हैं तो मुझे और भी बेकार लगा कि कहीं ये कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं इतना मेरे मन में यानी दो तो चार दिन तक तो बहुत मतलब जैसे आपस में खिटिर पिटिर होती रही इसके बाद मैं 28 जुलाई आई तो उन्होंने कहा चलो मैं तुमको आ, हमारी वहाँ पर वो ग्राम देवी हैं माँ विंध्यवासिनी तो उनको मैं बहुत मानती थी तो वहाँ ले जाता हूँ तुम्हारा जन्मदिन है ना ऐसे करके तो फिर वहां नहीं ले पहले फिर मेरे को यहाँ बहन जी को बता के आए थे और बहन जी वहाँ सेंटर ले गए और मेरे को जी नेम चढ़ा दिए जैसे जहाँ क्लास लगती है क्लास खत्म हो गई थी उस दिन गुरुवार का भी दिन था और अट्ठाईस जुलाई भी थी तो मेरे को तो बहन जी जान रही थी कि कामनी बहन आने वाली है करके तो उन्होंने जैसे ही कहा कामनी बहन आओ और वो आवाज है उनके आवाज की जो कसीस है वो मेरे कानों में आज भी गूंजती है सरिता बहन जी की बस उस दिन से आज तक मैं बाबा की गोद में बैठी हुई हूँ और बाबा ही मुझे चला रहा है <laughs> चलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि कैसे ब्रह्म कुमारी इस समय जुड़ना हुआ तो मैं चाहूँगा कि कभी आ, कुछ ऐसे मुश्किल घड़ी में आपको कुछ हेल्प मिला हो परमात्मा से वो ऐसे अनुभव होगा तो बताइए मेरे जीवन के ये संघर्ष आज मैं जो बोल पा रही हूँ आपके सामने यदि मैं कह दूँ कि यदि ज्ञान ना होता तो शायद मैं अपने आ, क्योंकि कुछ दिनों बाद आ, मेरे जीवन से ये चले गए तब तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे क्लास थर्ड में और उन बच्चों के साथ मैं इतनी मेरे को आर्थिक मानसिक और सामाजिक आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं इतनी परेशानी हुई और वो भी मतलब एक ऐसे परिवार से थी जहाँ मतलब यानी हम लोग राजपूत हैं तो थोड़े से बंधन वाला ज्यादा रहता है तो इन सारी चीजों में और तब आज से मैं 26 साल पहले की बात कह रही हूँ तो 26 साल पहले का जो परिवेश था तो उस समय तो उस समय का जो परिवेश था उसमें मेरे को सरवाइव करना इतना कठिन था क्योंकि मेरे पास समस्या ही समस्या थी आर्थिक मानसिक शारीरिक फिर पारिवारिक भी बच्चों के साथ लेकिन बाबा का ज्ञान और, और यानी एक मदद बोलती कदम कदम पर मदद तुम्हारी तो उसके चलते मैंने हर परिस्थितियों को पार किया और समाज में भी मेरी बहुत अच्छी स्थिति है पद प्रतिष्ठा जो ये है मैं सोशल वर्कर भी हूँ तो अब उसके पहले मैं राजनीति में भी थी है अच्छा, ना पहले मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी अच्छा, वहाँ पर अच्छा, अच्छा। तो वो फिर तो राजनीति तो मैंने छोड़ दी लगभग अभी अच्छा, भी टच में हूँ ऐसे नहीं लेकिन सोशल वर्कर और ज्यादातर अध्यात्म की सेवा करते हुए है ना आज मैं बहुत आगे बाबा के घर में मंच का संचालन भी करती हूँ और आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि आ, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसमें? एंकरिंग में मतलब न केवल मैं सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक शैक्षणिक राजनीतिक और समाज सेवा मैंने ऐसा कोई फील्ड नहीं चाहे खेल कूद हो मनोरंजन हो चाहे वो शादी का हो श्रद्धांजलि सभा हो हुँ। ऐसे हुँ। कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने ये मंच का संचालन न किया हो क्या बात क्या बात क्या और इसके साथ ही साथ मैं एक कवियत्री भी हूँ अच्छा तो, तो एक कविता सुना ही दीजिए आप <laughs> चलिए मैं अपने जीवन का सार ही सुना देती हूँ जी जी जी सुनाइए तो जीवन के मैंने कई रंग देखे हैं hmm. जीवन के मैंने कई रंग देखे हैं कभी धूप कभी छांव बारिशों के संग देखे हैं oh. और जैसे जैसे मौसम ने रंग बदला hmm. जैसे जैसे मौसम ने रंग बदला हमने लोगों को रंग बदलते भी देखा है क्या बात है क्या बात है जैसे जैसे मौसम ने रंग बदला लोगों को रंग बदलते भी देखा ये है ये बात उन दिनों की है जब हम मायूस हो जाया करते थे ये बात उन दिनों की है जब हम मायूस हो जाया करते थे और जज्बात में कभी कभी आंसू भी बहाया करते थे क्या बात है हमारे उन आंसुओं को देखकर, हमारे उन आंसुओं को देखकर लोग हमारी मजाक भी उड़ाया करते थे हमारे उन आंसुओं को देख लोग हमारी मजाक भी उड़ाया करते थे क्या बात है क्या बात है अचानक अचानक जीवन ने नया मोड़ मोड लिया, मोड लिया और हमने अपनी परेशानी बताना, बताना ही छोड़ दिया अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया और हमने अपनी परेशानी बताना ही छोड़ दिया और जिन चार लाइनों में इस कविता का सार है वो आपके सामने प्रस्तुत है स्वागत अचानक जीवन ने नया मोड़ लिया और हमने अपनी परेशानी बताना ही छोड़ दिया और अब तो और अब तो लोगों के जीवन में हंसी का बीज बो देते हैं च्या? अब तो लोगों के जीवन में खुशी का बीज बो देते हैं च्या? और खुद को रोना पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं क्या बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया सा गीत आपने कामनी जी सुनाया आपने अच्छा लगा हमें और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ जो आ, जैसे कि आपने कहा सोशल वर्कर है पॉलिटिक्स में भी रही हैं आप तो वहां और और में क्या क्या डिफरेंस आप देखते देखते हैं हैं? आध्यात्मिक जीवन जीवन शैली और जो जीवन शैली जो पॉलिटिशियन का है उसमें फर्क देखिए मैं तो पॉलिटिक्स में भी रही हूँ और जिसे समाज सेवा कहते हैं जैसे लाइन्स क्लब लायन में विभिन्न बारह संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूं। क्या बात है वो सेवा थोड़ा सा कहाँ पर दिखावा जैसी सेवा है और उसमें दोहरे हमको रूप अपनाने पड़ते हैं उन सेवाओं में जैसे खासकर पॉलिटिक्स में जी जी जी यानी बोलना करना इन सारी चीज़ों में बहुत अंतर होता है तो एक हद तक संतुष्टि कम मिलती है संतुष्टि तो मिलती है नो no डाउट कि यदि हम किसी दूसरे को मदद करेंगे तो अच्छा तो लगता है परंतु धर्म में भी बहुत कुछ अच्छा है और जहाँ बात अध्यात्म की आती है तो वो तो अपने से शुरू होती है और उस परमात्मा तक जब हम पहुँचते हैं तो उस आनंद की अनुभूति हम स्वयं करते हैं साथ ही साथ हम पूरे हमारे जितने आसपास के लोग हैं जो हमारे से हम जिनको सकास दे सकते हैं जिसको भी देना चाहें उनको दे सकते हैं उनके लिए भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें तो हम हमें व्यक्ति या व्यक्ति हाँ, देंगे और इसमें तो हम आत्मिक रूप से हर किसी को दे सकते हैं विश्व को, विश्व विश्व को दे सकते हैं तो मेरा ये बहुत सूक्ष्म अनुभव है बहुत गहराई से अनुभव है कि मैंने हाँ हाँ हा। आत्माओं को जहाँ पर भी ये बैठी मधुबन में हूँ पर सकाश में कहा दे रही हूँ बाबा तो बाबा ही जानता है शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अध्यात्म और पॉलिटिक्स में या जो राजनीतिक जो विचार है या राजनीतिक जो आ, सम, समाधान है वो सीमित लोगों तक पहुंचती है लेकिन अध्यात्म जो है आप पूरे विश्व को दे सकते हैं ये बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया है और वहाँ पर व्यक्ति को देखकर व्यक्ति जो है उसकी परिस्थिति देखकर मदद करता है और अध्यात्म में कोई भी हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको हम जो है उसकी आत्मिक उन्नति के लिए ये सकाश जो आपने शब्द यूज़ किया उसकी उन्नति के लिए आत्मा को शुभकामनाएँ देते हैं तो चलिए कामनी जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप क्या भावनाएँ व्यक्त करना चाहेंगे ज़रूर बताइए बहुत बहुत धन्यवाद और इसके पहले थोड़ा सा भी और भी बताना चाहूँ यदि आपके आपकी अनुमति हो तो मैं ये चाह रही थी कि जिस तरह से एक विशेष परिस्थिति से निकलकर इस ज्ञान के माध्यम से आज मैं बाबा के घर में भी समस्त बड़े छोटे चाहे दादियां गई चाहे शिवानी दीदी भी आई थी तो ऐसे समय में मतलब से लेकर सबका सभी कार्यक्रम का संचालन करती हूँ अभी भी हमारे यहाँ पंद्रह सोलह तारीख को किसान सम्मेलन है सीएम आएंगे और राजू भाई जा रहे हैं वी राजू भाई जी और ईवी वी गिरीश भाई भी अभी जा रहे हैं 25 से 29 तक का उनका शिविर है तो लगभग ज़िले के वीआईपीस कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता है चाहे वो धर्म हो चाहे वो समाज सेवा हो चाहे वो व्यापारी वर्ग हो जितने विंग्स के हैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो भी यहाँ जितने विंग्स के हैं सबको इनवाइट करने की जिम्मेदारी बहनों के साथ बाबा ने मुझे भी दे रखी है तो इसके साथ साथ सेवा तो है तो अध्यात्म में, में जो सुकून शांति और एक उमंग उत्साह वैसे भी हमारे पंख हैं उमंग उत्साह तो जी, वो जी. जो मुझे मिलता है शक्ति मिलती है हालांकि ऐसे उम्र कम नहीं है मेरी परंतु मैं कल भी दादी के हाँ गए थे दादी से मिलने दृष्टि लेने तो लाइट का मेरे को वरदान मिला है बहुत बढ़िया तो मैं अपने आप को भले ही स्थूल शरीर जैसा भी हो मेरा <laughs> लेकिन मैं अपने आप को हल्का पाती हूँ और सेवा करके तो और भी पाती हूँ ताकि और यही कारण है मैं तो सोचती हूँ बाबा ने जो मेरा रिकॉर्ड बनाया लौकिक में तो ये संचालन का वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी बिल्कुल बिल्कुल तो वो उन्होंने ही दिया वैसे ही लाइन्स में भी और साहित्य में वैसे में पांच किताब पांचवी किताब आ रही है मेरी नहीं, नहीं। तो उसमें भी इतने सारे गोल्डन टीचर्स और लौकिक में मैं व्याख्याता पद में रही हूँ हिंदी के तो गोल्डन टीचर्स अवॉर्ड यानि राज्यपाल पुरस्कार से लेकर मुझे सारे पुरस्कार मिले हुए हैं क्या? मैंने बहुत इतने हैं चार तीन चार सौ अवार्ड मिले हुए हैं और सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और दूसरा कि बाबा के गोद में हूँ ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और मेरे परिवार में भी सब लोग जुड़े हुए हैं परिवार ही नहीं वहाँ धमतरी में मेरे साथ ब्रह्मकुमारी ऐसे लिख देते हैं अच्छा, मैं, ऐसे अच्छा, नहीं मतलब ब्रह्मा कुमारी इसको जानना है या बहन जी से मिलना है तो वो लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं तो ये भी मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड फील करती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी इस बाबा मेरे को मेरा उंगली थाम के मुझे चला रहा है जी, जी, जी, तो, जी, जी, जी, तो जी, चलते चलते मैं भाई जी यही कहना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है बेहद का ज्ञान है क्योंकि बेहद का जो ज्ञान का सागर है वो स्वयं दे रहा है बिल्कुल, बिल्कुल और केवल इसी जन्म में हम ये नहीं होते वो तो हमारे कल्प कल्प और 21 जन्म तक हमको राजाई पद देने के लिए जो पढ़ा रहे हैं तो मैं तो हर एक से चाहूंगी कि हर कोई ब्रह्मा कुमारी आए और ये ज्ञान ले और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए तो मैं रेडियो मधुवन को भी बहुत, बहुत बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और कल पहले मैं आई थी इसलिए मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, कि है। कि इस बार भी पाए। <laughs> so वो भाई मिले वो भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स हम तो अचानक उनको फोटो खींचने बुलाए थे <laughs> लेकिन उन्होंने तो हमारा भाग्य ही बना दिया भाग्य बना दिया तो मैं बाबा का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ऐसे ही ये संगम में आप सभी जैसे भाई परिवार मिलते रहे थैंक यू शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका कामनी जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर आनंदित हो रहे होंगे तो मैं आ, मैं चाहूँगा कि आप सभी इसी तरह आनंद में रहें और आनंद की जो चाबी है वो आपको दिया है कामिनी जी ने उस चाबी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए आप ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से कनेक्ट होके परमात्मा का जो राजयोग है उसे ज़रूर सीखें और अपने जीवन को सुखमयें